श्री प्रेम जिसमें यह स्थापन कर रही थी इस प्रेम नगर की एक अद्भुत विशेषता है कि यत्र सुखम एक, ही एक सुख ही दुख होकर के ग इसने एक दृष्टान्त शि गुस्वाजी ने बड़ा अद्भुत बड़ा मार्मिक है। एक पुराने सिद्धांत है भक्ति के प्रेमानंद बेवानंद बाधे सही प्रेमानंद प्रेमानंदे पृथ्वी भक्त महात्म यदि कभी प्रेमानंद सेवानंद में बाधा डालता है तो एक भक्त प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं है सेवा नंद को ही आती है। प्रेमानंद हुआ है आनंद भाई प्रेम की मूर्चा तो आनंद होगा आनंद की अक्षयता होगी तब जाकर के प्रेम की परंतु तो प्रेम की मूर्छा रही है सुख की पराकाष्ठा हो रही है सुख जो है वो अपने संपूर्ण पूरी जो पराकाष्ठा है उसके साथ में स्थापित हो रहा है परंतु उस स्थिति में भी भक्त को वो सुख उसमें आनंद नहीं है उसको आनंद सेवा में, जब सेवा सेवानंद प्रेमानंद के कारण बाधित तो होता है तो भक्त सेवा सेवानंद को बड़ा करके मानता है प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानता किसी को एक बड़े में प्रसंग से रूपण किया इसलिए तारुक भगवान के सारथी ही है वे श्री द्वारकाधीश के ऊपर चमड़ हो गए और द्वारकाधीश की कृपा का विचार करते हुए तारुक को कभी प्रेम की मूर्छा आ जाए और मूर्छा आने पर उनके हाथ की जो चमर है चमर नीचे गिर गए हाथ रुका ही नहीं बल्कि चमर कई नीचे गिर गए होश आया की दूर हुई तो वे अपने आप को तो धक्का दे बोले हाय हम तो सेवा करना नहीं आया जितनी देर हम प्रेम में मूर्छित रहे होंगे मैं प्रेम में मूर्छित रहा हाय उतनी देर प्रभु को कैसी गर्मी लगी होगी पंखा होना बंद हो गया उनके ऊपर हवा आना बंद हो गया तो प्रेमानंद को वे बड़ा करके नहीं मानते हैं कह रहे हैं कब वो मेरी स्थिति होगी जबकि मैं सेवा में मेरा चित्र हो और भगवान के रूप का दर्शन करते हुए जो आनंद की प्राप्ति है उस निज आनंद के कारण सेवा बाधित न हो तो सेवानंद बड़ा है प्रेमानंद बड़ा नहीं श्री मंदिर में भी जिस जिसमें श्याम सुंदर आपके लौट रहे हैं श्री प्रिया जी चित्त सारी में विराजमान होकर के वृंदावन बिहारी की उस रूप का दर्शन कर रही हैं और दर्शन करते करते कभी प्रेम की मूर्छा आ जाए तो सखी का ये कर्तव्य है सखी का ये स्वभाव है कि वो श्री प्रिया जी को झिझोड़ती रहती है बोले अरे सखी देख रही है ना एरी सखी हेली ऐसा कह करके बार बार संबोधित करके वो प्रियाजी को मूर्छा नहीं आने दी ये कहती है अरी सखी ये मूर्छित होने का समय नहीं है इस समय तो अपनी रूप माधुरी से प्यारे को तप्त का प्यारे की सेवा कर और प्यारे की रूप माधुरी का आस्वादन कर तू अपना मुख प्यारे को दिखाएगी अपनी प्रतिक्रियाएं प्यारे को दिखाएगी यही प्यारे की सेवा है तो सेवा सेवानंद पर ध्यान दे इस समय श्याम सुंदर की सेवा करने पर श्याम सुंदर को अपना मुख दर्शन करा इस समय मूर्छित तो हो गई तो तू कहीं श्याम सुंदर को अपना मुख दर्शन कराना बंद नहीं कर दे शाम... ऐसा नहीं हो कि श्याम सुंदर तेरा मुख दर्शन नहीं कर सके तू कहीं नीचे छुप जाए इसलिए मूर्छित मत नहीं ऐसा कहने से मूछा है साकी कोशिश तो को बहुत करती है कि मूछा नहीं आए पर मूछा आएगी तो आएगी उसको रोका भी नहीं जा सकता तो प्रेम की अच्छेता है रस्की यही है कि सखी उस समय प्रेम में विफल नहीं होने देती है बल्कि प्रेम के आस्वादन में ही निरंतर निरंतर प्रवृत्त कराती है तो सेवानंद बड़ा है प्रेम आनंद बड़ा नहीं उसी प्रसंग को तो निरूप कर रहे हैं सोमापेश यथोत्तम श्री गुरु को स्वी चरण भक्त सामने सुंदौर पश्चिम विभाग ये पश्चिम विभाग में कह रहे श्री स्वामी अंग स्तंभ अंगस्तंभारंभम उत्तम भयअम प्रेमानंदम श्री दारुक को द्वारकाधीश के ऊपर चमर कर रहे हैं दारू सासी सा की और उद्धव और दारू को की ये दोनों दो चमर कर रहे हैं श्री दारुक को उस समय प्रेम की नीछा तो अंग स्तंभारंभम जिन दारू के श्रीअंग में स्तंभ प्राप्त तो होने लगा अर्थात हाथ पैरों का चलना समाप्त तो हो गया और जड़ता की दशा श्री दाम के अंग में आ गई तो अंगों का स्तंभ नामक जो सात्विक भाव है वह स्तंभ सात्विक भाव जब दाम के अंग में आ गया उसको स्तंभ आरंभम उत्तम भयंतम और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है उत्तंभ है उत्तंभ। अंग में जो चलता दशा वो चलता दशा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ऐसा प्रेमानंदम ऐसा प्रेमानंद काम को प्राप्त हो रहा है प्रेमानंद की विशेषता है ऐसा प्रेमानंद जो अंगों में स्तंभ को प्रारंभ कर रहा है स्तम्भ की प्रारंभ कर रहा है अर्थात आठ सात्विक भावों में एक सात्विक भाव है शरीर का भी है का बंद हो जाना जड़ता की प्राप्ति हो जाना वो प्रेम की दशा में जब दाम को स्तंभ दशा की प्राप्ति होने लगी उस समय दाम को नामा जब उनकी वो जड़ता दशा दूर हुई तब दारुद ने उस प्रेमानंद का अभिनंदन नहीं किया प्रेमानंद की निंदा कंसार आते बीज क्योंकि श्री दारूक उस समय कंसार आते कंस के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण उनके ऊपर बीजन कर रहे थे उनके ऊपर पंखा कर रहे थे चमर ढुला रहे थे साक्षात अक्षोधीय अब व्यदी अंग में स्तंभ आया है शरीर में जड़ता की दशा आई है तो साक्षात अक्षो उसमें अक्षोधीय अंतराय व्यधाई उस बिहने अक्षोधीय माने जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है जिसको क्षुण नहीं किया जा सकता है रो का नहीं जा सकता है ऐसा उस प्रेमानंद को अंतराय करके ही माना, आने वाली उस मूर्छा को बाधा करके ही माना क्योंकि वह साक्षात दर्शन में बाधा उत्पन्न करने वाली थी तो कंसार कंसाराते बीज ने साक्षात क्योंकि प्रेमानंद ने कंसाराती श्री कृष्ण कंस के शत्रु श्री कृष्ण उनके ऊपर पंखा करने की जो सेवा थी उसमें साक्षात अक्षोधियान माने विशाल अक्षोधियान माने क्षुद्ध छोटा और अक्षोधियान माने जो विशाल हो उसे बहुत बड़ा अंतराय करके ही माना सुने अंगतारंभ जिसने जिस प्रेमानंद ने में अंगों को दशा उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया था अंगस्तंभ आरंभम शरीर में जड़ता दशा को जिसने प्रारंभ कर दिया था उत्तम और जड़ता दशा बढ़ती हुई चली जा रही थी जिस प्रेमानंद के तार, ऐसे प्रेमानंदों तार को अभिनंदन, कारुक ने प्रेमानंद का अभिनंदन नहीं किया वे प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानते हैं क्योंकि प्रेमानंद बसे कभु सेवानंद बाधे सही प्रेमानंद पृथ्वी भक्त महा तोड़ यदि प्रेमानंद कभी सेवानंद में बाधा डालता है तो भक्त सेवानंद को प्राथमिकता देता है प्रेमानंद को प्राथमिकता नहीं देता तो ने उस शरीर के स्तंभ को अभिनंदन नहीं किया उसको नहीं चाहा, उसका कारण कारण क्या था? वो तो बता बता रहे है, बता रहे हैं, हैं कि रातें दारु श्री कृष्ण के ऊपर पंखा कर रहे थे और इस पंखा करने की सेवा में हवा करने की सेवा में साक्षात अक्षोधिया अंतराय था ये प्रेमानंद साक्षात अक्षोधियान माने कम न होने वाला माने माने थोड़ा सा खूब विशाल जो क्षुन्न नहीं है जो कम नहीं है ऐसा अक्षोधियान माने विशाल अंतर आय था ऐसा उन्होंने करके माना उसे उन्होंने श्री कृष्ण की पंखा करने की सेवा में इस मूर्छा को एक विशाल अंतराय हैं ही माना अक्षोधी अंतरायोग अंतराय करके मान अंतराय मान के बाहर इस प्रकार सुख दुखों में कृष्ण दर्शन करके जो आनंद की प्राप्ति हो रही है और आनंद की प्राप्ति में जहां मूर्छा तक आ रही है इतना विशाल आनंद जहाँ प्राप्त हो रहा है वह आनंद भी के लिए दुख हो गया और वे कह रहे हैं कि हम पे अभी भी सेवा करना नहीं आया और इस सेवा करने में हम इतने आ, कमजोर निकले इतने कच्चे हैं अभी भक्ति पक्के रसिक नहीं है ऐसे कच्चे रसिक हैं कि प्रेमानंद में सेवा सेवानंद भूल गया अपने प्रेमान टूटे ठाकुर कहा बैठे हैं हैं नहीं बैठे है, इसका ध्यान जब तो होना ही चाहिए कहा प्रत्येक कब ठिका ले आएगी श्री आदि भारत महाराज वे तो इसके लिए गायत्री मंत्र का जब करने लगते हैं प्रचोदया प्रचोदयाभो आप कृपा करके मुझे कृष्ण सेवा के उपयुक्त धी मान जो बुद्धियां हैं कृष्ण सेवा में मेरा चित्त लगे ये बुद्धि मुझे प्रदान करो ये प्रार्थना करें पर सवितुर जाव से भर गो मन से दम जजाना ये प्रार्थना करे गायत्री का ये अर्थ है ये श्लोक गायत्री मंत्री यही कह रही है कि जो स्व जितने भी लोग हैं उन सबों में जो व्याप्त होकर तो के विराजमान है लोग जिनकी माया शक्ति की एक उपाधि रूप में विराजमान है और ये उपाधि भगवान पर ही आश्रित है भगवान है ब्रह्म तत्व है आश्रय और भू भव स्व ये माया के विकार माया के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो वस्तुएं हैं ये उपाधि होकर के विराजमान उपाधि उपाधि का आश्रय लेकर के ही विराजमान है तो जो भू भव स्व तीनों लोकों के जो आश्रय होकर के विराजमान है का मैं ध्यान करता पा हूं हमें ध्यान करना चाहिए जो तत्व आश्रय रूप में सवितुर जो सूर्य है सवितु उसका भी वरेण्य भाग उसका भी जो अपूर्व वरेण्य माने परम चमकीला और प्रेम करने योग्य जो अपूर्व तेज है वरण करने योग्य जो भाग माने तेज है तो सूर्य से सवितुर सूर्य के भी जो देवता है सूर्य के भी जो आ, आ, आधार है उन आधार श्री कृष्ण का जो अपूर्व तेज ब्रह्म तेज वह वरेण्य वह वरेण्य होकर के वरण करने योग होकर के विराजमान आया तो सूर्य से सवितुर सूर्य जो है उनके भी सूर्य जो देवता है उनके भी जो देवता होकर के विराजमान सूर्य के भी जो देवता है माने आश्रय है उनका जो वरिण्य अपूर्व परल करने योग्य माने तेज है। तेज वह से विद्यमान है जो वह तेज ही एक अंश में मुझमें भी विद्यमान है मैं जीव तटस्था शक्ति भी उसी तेज का एक अंश होकर के विराजमान हूं तो जीव भी भगवान का एक अंश है और जगत या जगत भी भगवान का ही एक तेज है तो सवितुर तो जो देवता है उन श्री कृष्ण का भारत माने जो अंगकांति ब्रह्म तेज जो नाह जो मुझमें भी विराजमान है मैं भी उस ब्रह्म का एक अंश होकर के कहीं विभिन्नाश होकर के मैं विराजमान हूं ऐसा वो जो श्री कृष्ण का तेज है वो जो ब्रह्म तेज वह दिया माने भगवत जो बुद्धि है, वो भगवत बुद्धि कृपा करके मुझे प्रदान कर न प्रचूर्या वो सेवा सेवोपयोगी जो बुद्धि है वो कृपा करके मुझे प्रदान कर सेवोपयोगी बुद्धि क्या है कि कहीं मैं प्रेमानंद में, प्रेमा में सेवानंद को भुला नहीं ऐसा करके वो जो अपूर्व बुद्धियां हैं उन बुद्धियों को मुझे प्रदान करी तो आद्य भरत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि परो जो रहस्य परे समितुर सूर्य का जो अपूर्व तेज है उस नारायण का तेज जो मुझ मेरा भी भी मैं जिसका एक अंश वो तेज मुझे मुझे वो बुद्धि मुझे प्राप्त ऐसे श्री आदि भरत प्रार्थना करने लगते हैं तो यहां पर है कि कभी श्री भगवत परचल्याम विश आदि भरत ठाकुर जी की सेवा करते करते भगवान की सेवा को यदि भूल जाए तो गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे ऐसी बुद्धि दो जिससे कि मेरा चित्र आपकी सेवा में लगे ये कहने का ताप तो गायत्री मंत्र सेवोपयोगी बुद्धि को प्रदान करने वाला एक वैष्णव मंत्र तो ही है उसको भी वैष्णव मंत्र ही माना गया वो भक्ति विरोधी मंत्र नहीं है उसको वैष्णव मंत्री माना गया और उसका भी प्रयोग कई अनेक स्थान पर के द्वारा भागवत सेवा के लिए किया तो यहां पर श्री भारत गायत्री के द्वारा सेवा में बुद्धि चाह रहे हैं और इसी प्रकार यहां पर भी श्री दार श्री कृष्ण सेवा उसको ही बढ़ा करके मान रहे हैं वे प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानते हैं सेवा नंद को ही बड़ा करके मानते हैं और यदि प्रेमानंद के कारण कवि नंद में बाधा पड़ती है तो फिर प्रेमानंद के प्रति मनी मन में क्रोध धारण करते हैं ये प्रेमानंद की मूर्छा मुझे क्यों आई मेरा चित्त सदा सेवा में लगा रहने वाला होना चाहिए था सेवा से एक भी हटना नहीं चाहिए परंतु तो हाय इतनी देर मुझे आ गई और है। और पे है को मैंने स्नान कराया है और ठाकुर जी धीघे बैठे रहे देर स्नान चौकी के ऊपर भीगे विराजमान रहे होंगे कितनी ठंड लगी होगी हाय मुझ में कम हो बुद्धि आएगी कि मैं प्रभु के सुख का विचार करते हुए उनकी सेवा तो इस तरह से अभिलाषा कर रहे हैं आदि भरत श्री आर्य भरत के माध्यम से कहीं ये ठाकुर जी ने दिखाया भी कि भजनानंद में यदि कृष्ण सेवानंद में भजनानंद आता है भजनानंद में यदि प्रेमानंद बाधा करता है सेवानंद में या भजनानंद एक ही चीज सेवानंद या भजनानंद में यदि प्रेमानंद प्रेमानंदा पड़ता करता है तो भक्त को सेवान करके मानते हैं भजनानंद नहीं मानते हैं एक दूसरा सिद्धांत किया की बात कर रहे हैं आदि भरत महाराज आदि भरत की बात कर रहे हैं उनके चरित्र के द्वारा एक दूसरा सिद्धांत स्थापित किया दूसरा सिद्धांत ये कि भगवत सेवा में यदि जीव दया भी बाधक होकर के विराजमान है तो ऐसी जीव दया को भी कहीं सेकेंडरी बनाना चाहिए उसको भी प्रधान नहीं बनाना चाहिए वो जीव दया भगवत सेवा में बन जाए। और जड़ भर जी राजा भरत के साथ में यही हुआ एक हरण में उनका चित्र लग गया और हरण में चित्र लग जाने के कारण सेवा से विरोध विरत हो गए और जीवदया वो जीवदया इतनी बात प्रधान हो गई कि उनकी भगवत सेवा छूट गई इसलिए भगवत सेवा में जीव दया भी यदि है तो ऐसी जीवदया को भी स्वीकार नहीं किया जा ये एक सिद्धांत है तीसरी बात यह इस चरित्र के द्वारा एक मैसेज दिया गया तीसरा मैसेज वो मैसेज ये दिया गया कि साधक को अपने पूर्व संस्कारों से भी यथा मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए राजा भारत में सब कुछ वैराग्य है सब कुछ त्याग करके आए हैं परंतु तो अभी अभिमान नहीं है कि मैं राजा हूं और ये हर मेरी प्रजा है और मुझ राजा का ये कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा का पालन करूं और इस देह के अभिमान को लेकर के अब राजा होना ये देह का अभिमान है जैव अभिमान नहीं है जैव धर्म को छोड़ करके देह धर्म के अभिमान को कार्य कोटि के अभिमान को लेकर के यदि कोई चलेगा तो उसे अंत में बंधन की प्राप्ति होगी और भजन में अंतराय उत्पन्न हो जाएगा इसलिए साधक का ये कर्तव्य है कि वह स्वरूप कोटि के अभिमान पर ही केंद्रित रहे कार्य के अभिमान पर केंद्रित नहीं रहे राजा होना ये कार्यकोटि का अभिमान है ये माया की एक वृत्ति है राजा होना या प्रजा होना ब्राह्मण होना क्षत्रिय होना स्त्री होना पुरुष होना ये तो कर्म के कारण प्राप्त होने वाली एक वस्तु है ये कार्यकोटि का अभिमान है सोलू का नहीं है सोलू का अभिमान क्या है दो अभिमान है सोल का अभिमान है मैं कृष्णदास स्वरूप नित्य कृष्ण दास ये स्वरूप कोटि का तो स्वरूप कोटि के अभिमान में रहना चाहिए तो तीन मैसेजेस दिए गए तीन संदेश उस चरित्र के द्वारा श्री चरण आदि भारत के चरित्र के द्वारा तीन वस्तुएं दी गई के दिया गया कि यदि प्रेमानंद सेवानंद में बाधा प्राप्त करता है तो भक्त सेवानंद में मेरी बुद्धि लगे इसके लिए प्रार्थना करें और श्री आदि भरत ने गायत्री मंत्र के द्वारा प्रचोदया कहकर के मुझे सेवा की बुद्धि प्राप्त हो यह अभिलाषा की एक मैसेज दूसरा मैसेज भगवत सेवा में यदि जीव दया भी बाधक रूप में आ रही है तो अपने मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखे जीवदया करना यह प्रधान सेवा नहीं है मुख्य सेवा नहीं है स्वरूप सेवा नहीं है या की सेवा है। जीव जीव है जीव जो वो भगवान का वैभव है वैभव की सेवा की अपेक्षा स्वरूप सेवा पर ज्यादा ध्यान दें। स्वरूप सेवा बड़ी है वैभव सेवा बड़ी नहीं है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि यदि पुराने कार्य कोटि के अभिमान आ रहे हैं तो कार्य कोटि के अभिमान का त्याग करके स्वरूप कोटि के अभिमान पर ही साधकों के केंद्रित रहना चाहिए ये तीन संदेश श्री भारत के चरित्र के द्वारा दिखाए श्री भारत राजा होने पर भी मृग में आसक्ति हुए इसलिए उनकी उनके भजन में बाधा आई और दूसरे जन्म में उनको मृग होकर के ही चंद्र लेना पड़ा थम में वैराग्य तो है परंतु तो वैराग्य के साथ साथ कहीं अभी अभिमान से मुक्ति नहीं दूसरे में अभिमान भी खंडित हो गया है मृतदेह में भी विराजमान है परंतु तो यहां पर अभी ज्ञान पूर्ण नहीं है क्योंकि तो पशु योनि योनी उसमें अन्न में प्राण में और मनो में ये तीन तो विकसित है परंतु तो अभी विज्ञान में कोश वो विकसित नहीं हुआ। उस में ज्ञान भी है में में में में है है और साथ साथ ही उनका जो भजन में सेवा में है। वो सेवा में अभिनिवेश पूरा है अपने मांस से सेवा करते हुए जब भारत होकर के विराजमान है और उस समय कहाँ अपराध हो आ, कौन अपमान कर रहा है कौन मेरा सम्मान कर रहा है मैं पालकी में बैठा हूं कि पालकी मेलों पर बैठी है इन सब बातों से मुक्त होकर करके वे सर्वत्र जो ब्रह्म तत्व है उस ब्रह्म तत्व का ही दर्शन करते हुए बेराईमान हैं और अंत में भगवत भक्ति के द्वारा वे जीवन मुक्त होकर के विचरण कर रहे हैं तो ये तीनों चरित्रों में दिखाया राजा भारत में अभिमान से मुक्ति नहीं है वैराग्य तो है परंतु तो अभिमान से मुक्ति नहीं है और एक दूसरे प्रकार का अभिमान भी आ गया है कि मैं सब कुछ छोड़ करके आया हूँ ये जो तो अभिमान है ये आ गया पशु देह में ज्ञान उतना विकसित नहीं है उतनी विवेचकता और उसका अभिव्यक्ति करने की सामर्थ्य नहीं है पशु रूप में ये प्रकृति के द्वारा उनको वो धर्म नहीं दिए गए हैं कि ज्ञान के द्वारा दूसरों का कल्याण कर सके को श्री जड़ भरत रूप में जब विद्यमान है उस समय ज्ञान पूर्ण है वैराग्य भी पूर्ण है और भगवत भक्ति भी पूर्ण तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति इन तीनों की पूर्णता उनको जड़ भरत में प्राप्त हुई और उसमें विराजमान तो कुल मिलाकर के बात यह है कि प्रेमानंद बड़ी वस्तु नहीं है सेवानंद ही बड़ी वस्तु है निकुंज लीला में भी श्री गोविंद का दर्शन करते हुए कभी प्रेमानंद आता है तो प्रेमानंद को सखी गण प्रोत्साहित नहीं करती है उस समय सेवा सेवानंद को ही प्रोत्साहित प्रोत्साहित करती है सखी से यही कहती है बोले अरे सखी इस समय को प्राप्त मत कर इसमें लज्जा को प्राप्त मत कर सके जब तू ने श्याम सुंदर को अपना हृदय ही समर्पित कर दिया अपने संपूर्ण अंग को समर्पित कर दिया अपने आप को ही समर्पित कर दिया तो फिर प्यारे के अवलोकन करने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विक्रित करने के मंगलुषे विवाद हाथ ही बेच दिया जाता है तो अंकुश को लेकर के इसका पैसा अलग दो उसके लिए विवाद नहीं किया जाता है हाथी के साथ में अंकुश भी जाएगा भाई किसी ने कार दी तो कार के साथ में जो का किट है वो भी कार के साथ नहीं जाएगा उसके लिए अलग थोड़ी है किसके पैसे अलग से दो मैं तो कार बेची है तो कार के साथ में जैसे एसेसरीज उसका जैक उसके ताना ये भी कार के साथ में ही जाएंगे उसके साथ में ऐसे ही हाथी को बेच दिया तो हाथी के साथ में अंकुश भी जाएगा तो जब तूने अपने आप को ही श्याम सुंदर को समर्पित कर दिया तो अब कटाक्ष अवलोकन करने में और श्याम सुंदर की सेवा करने में संकोच करने की जरूरत नहीं है अतः प्यारे को इस समय कटाक्ष सहित दर्शन करते हुए प्यारे की सेवा करते हुए विराजमान हो सेवा सुख बड़ा है प्रेम आनंद बड़ा नहीं है प्रेमानंद सेवानंद में बाधा नहीं डाले ये बात ही कही जाए तो करनी कि उसे विवाद हाथी को बेच जाने पर सर अंकुश के लिए जैसे विवाद नहीं होता है ऐसे ही सर्वात्म समर्पण कर देने पर फिर प्यारे को कटाक्ष सहित दर्शन करके आनंदित करने में तू संकोच बचता है उन अनुभावों को रोकने का प्रयास मत कर इसी भाव को आगे कह रहे हैं गोविंद प्रेक्षण क्षेत्र बाष्पुरा आनंद उच्च विंद विलोचना आनंदम अरविंद विलोचना तो गोविंद प्रेक्षणा जब श्री श्यामचंदर डैया चराकर के आवनी लीमा में पढ़ा रहे हैं उस उत्तर पोस्ट लीला में आपने में सुंदर को आते हुए के श्री सारी करके, श्री प्रियाजू आप में विराजमान करके का दर्शन कर रही है और दर्शन करते करते यदि आंखों में आनंद के आंसू आ जाए तो सखी कहती है फिर अभी सखी इन आंसुओं को रोक हटा दे जल्दी से इन आंसुओं को क्योंकि ये आंसू कृष्ण के दर्शन करने में व्यवधान बन जाएंगे कृष्ण के दर्शन में ये पर्दा बन करके बीच में आएंगे और दर्शन नहीं करने देंगे आंसुओं के कारण प्यारे का दर्शन नहीं हो पाएगा तो गोविंद प्रेक्षक गोविंद के दर्शन में आखिर माने बीच में बाधा डालने वाले बाष्प आंसुओं के जो झड़ी लग रही है ष्पू का जो कूर बाष्प माना आंसू आंसू का जो पूर आ रहा है आंसू जो आ रही है ऐसी अभिवर्षण ऐसी आंसुओं की की खारा वर्षा को रोक अर्थव सखी और नायक का भी श्री निकुंजेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री स्वामी राशेश्वरी और जितनी भी उनकी सखीगढ़ है वे भी उच्चई अनिंदा उच्च में अनिंदा उन्ह अरे दोनो दो। तो प्यारे का दर्शन नहीं हो पाएगा ऐसा कहकर के उनने उच्चाई अनिंदा उन्होंने उन आसुओं की निंदा की आनंदम अरविंद और जो आनंद में आंसु आ रहे थे उनको उन अरविंद बिलोचना, कमल सनी के मित्र वाली श्री कमलना श्रीनी ने श्री राशेश्वरी ने उन अनिंदा की सुनने गोविंद प्रेक्षण, मान गोविंद के दर्शन करते समय आखे भी बीच में बाधा डालने वाले बाष्प पूर्व अभिवर्षण की वर्षा धारा की वर्षा करने वाले वाली बाष्पूर्व की धारा की अभिवर्षणम वर्षा करने वाले जो आंसू थे उन को अनिंदा, उच्चस प्रकार से श्री प्रियाजी उनकी निंदा कर रही है क्योंकि आनंद अनिंदक आनंदम उस आनंद को बड़ा करके नहीं मानती है प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानती है, सेवा नंद, है, नंद है सेवा नंद को ही बड़ा करके मानती है अरविंद विलोचना कमल सरी के नेत्र उस समय प्रेमानंद की निंदा करती है और सेवानंद को ही बड़ा करके मानती है तो आनंद अरविंद विलोचनाश अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग ये श्रेष्ठ अलंकार अलंकार अलंकार का अनुभव हो है और प्रेम का जो स्वभाव है वो प्रेम के स्वभाव का यहां वर्णन किया जा रहा है किसी प्रकार श्री कुंती देवी भी सुख को दुख मानती है तो जो सुख है वही दुख हो गया कृष्ण दर्शन करने में आनंद का जो सुख आनंद के आंसू वे ही दुखदायी हो जा रहा इसी तरह से एक वर्णन कर रहे हैं कि श्री कुंती जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रही हैं ठाकुर जी आप परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा करके, करके पांडवों की रक्षा करके अश्क ने छह ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया था एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उत्तराखे गर्भ में जो बालक था उसको मारने के लिए पांच ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया पांचों पांडवों के ऊपर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले यह प्रतिज्ञा की हुई है कि भाई मैं सलाह ले दूंगा युद्ध नहीं और अस्त्र नहीं उठाऊंगा मेरी दो शर्तें है न तो खुद युद्ध करूंगा और ना कभी अस्त्र उठाऊंगा पर दोनों, दोनों प्रतिज्ञा या भूल गए प्रेम में ऐसी श्री में उत्पन्न हुई कि आप नहीं हैं और बिल्कुल करके अपनी भूल गए मैं का प्रयोग भगवान भूल गए और अपने स्वदर्शन चक्र को तुरंत तो ही आज्ञा दे दी कि ये जो पांच ब्रह्मास्त्र आ गए हैं इनको नष्ट करो लोग कहा गई तुम्हारी प्रतिज्ञा तो, तो भक्त वसन्ता में भगवान का झूठ बोलना यही परमपरम बंदनी हो जाता है जगत में असत्य भाषण निंदनीय है परंतु यहाँ पर असत्य भाषण शाम सुंदर कर रहे हैं वो ही परम्परम बंदनी और हो गया उसका गायन कर रहे हैं लोग भगवान ने चक्र का प्रयोग करके पांडवों का ऊपर आने वाली आपत्ति को रोक लिया अब मैं अस्त्र नहीं करूँ अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा ये बात तो कह मैं युद्ध नहीं करूंगा भाई अस्त्र को भेज दिया अस्त्र का किसी को दे दिया ये बात अलग है खुद अस्त्र नहीं चलाऊंगा पर वो भी बात है कदा कदा लेकर के श्री गर्भ में गए और घुमा करके जो चक्र आ रहा है जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर रहे हैं तो युद्ध भी कर रहे हैं प्रयास भी कर रहे हैं भगवान ये अपूर्व विशेषता रही है कि वे प्रयास भी कर रहे हैं युद्ध भी करते हुए तो युद्ध नहीं करूंगा ये भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और मैं दू सुदर्शन चक्र का तो प्रयोग किया सुदर्शन चक्र का तुम भी लग जाओ और स्वयं ने गडा लेकर ले के युद्ध किया और आने वाले उस मास्टर को कहीं नष्ट तो ये भगवान ने अष्टाद महादोष रहता नहीं है परंतु यहां पर अठारह महादोषों में एक दोष है असत्य भाषण परंतु असत्य भाषण भी प्रेम प्रेमता में कुल बन जाता है वह बंदनी बन करके विराजमान हो जा रहा है जितकर ऐसे परीक्षित की रक्षा करके भगवान जैसे ही द्वारका जाने लगे कुंती जी आई है और कुंती जी आकर के भगवान से प्रार्थना कर रही है और जो सुख है वो दुख है इसको एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है कुंती जी कह रही है विपद संत नश्वत तत् तत्व जगत गुरु भवको दर्शनम पुन्ति जी कह रही थी बोले hey हे मैं मैं आपकी हूं। मैं आपकी कर रही प्रभुगतना आप आदि नीश होकर प्रकृति से परे होकर के विराजमान भगवान ने तो दोनों हाथ अपने कान पर रखिए और कह रहे बुआ जी ये क्या कर रही हो हमें आपके भतीजे और आप हमारे सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हो ऐसा तो क्यों कर रही हो आप हमको आशीर्वाद दो हम आपकी वंदना करें आप उल्टी हमारी वंदना कर रही हैं आशीर्वाद को देने रही हो वंदना कर रही हो कुंती जी कह रही है कि माया जवन का छन्न लाल जी आपने अपनी माया की ऐसी जमन का डाल रखी है कि न को जगत आपको ईश्वर करके देख सकता है और न हम प्रेमी जब आपको ईश्वर करके देख सकते पांतो मैं जानती कि आप ही ब्रह्म परमात्मा हो करके, भगवान विराजमान विराजमान। ईश्वरम परम आप प्रकृति से परे ईश्वर भगवान हसे जी, तुमने यदि अपना भुआ बना छोड़ा तो जाओ कुछ देर के लिए हमने भी अपना भतीजा अपना स्थगित की तुमको जो चाहिए वो बरदान मांग कुंती गुरु जगत के गुरु हमारे हम का दुआ आप तो जगत के पिता जगत में हम भी आगे तो हे जगत गुरु बड़े तो आप ही हो मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूं कि विपत्ति मुझे मिली भगवान ने तो आगे बढ़कर के कुंती जी के मुंह के ऊपर हाथ रख लिया बोले जगत तो मेरी प्रार्थना करता है विपद बेदारण के रूप में और आप विपत्ति मांग रही हो कुंती जी कह रही है लाल जी वो संपत्ति संपत्ति नहीं जो आपको दूर दूर करे वो विपत्ति अच्छी जो आपको पास में बुलाई मेरे देखने है, जब जब भी मेरे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप दौड़ दौड़ करके हमारे पास में आए हमारी रक्षा करने के लिए परंतु तो जैसे ही हमको संपत्ति मिली कि इस महाभारत के युद्ध में हमको विजय मिली और निष्कंटक चक्रवर्ती राज्य मिल गया है सो ही आप दूध जाने लगे तो संपत्ति दूर हटाती है विपत्ति पास में बुलाती है इसलिए मैं विपत्ति मान लेप नष्ट शाश्वत सश्वत कहकर के दिखा रही है निरंतर निरंतर विपत्ति मिले जिससे कि आपकी स्मृति बने एक बार दो बार नहीं क्योंकि तो जब जब भी हमारे ऊपर आपत्ति आई तब तब तो आप पास में आकर के हमारी रक्षा करने के लिए उपस्थित जगत गुरु कहकर दिखाया तुम्हारे ये कहकर के मुझे चुप नहीं कर सकते हो कि आप दुआ हो हम भतीजे आपको तो जगत के पिता हम तो दर्शनम आपका विपत्ति होने से दर्शन प्राप्त होता है तब आप हमको दर्शन देने के लिए आते हैं। के देने के लिए आने वाले हैं, तो दौड़ करके आप आए और दुर्वासा का पेट भर दिया दुर्भाषा आशीर्वाद देकर के गए जहां जहां भी आपत्ति आई वहा आपने जल्दी से आकर के हमारा संरक्षण किया तो भवतो यत्स्या होने पर से आपका आपका दर्शन दर्शन होता है आप कैसे हो आपका दर्शन जिसके कर लिया, उसको की प्राप्ति नहीं होती है उसे दोबारा जन्म की प्राप्ति नहीं होती है उसे अपुनर्भवता की प्राप्ति हो जाती है और अर्थात उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता आपके दर्शन मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अपनर्भव दर्शन अथवा वो भक्त मोक्ष को भी नहीं चाहता मोक्ष तो उसको मिलेगा ही मिलेगा परंतु मोक्ष के लिए आपका दर्शन करा रहा है वह आपका दर्शन करा रहा है आपकी सेवा में तो भक्तों दर्शन में आपका जो दर्शन है वो ऐसा है क्योंकि अपनर्भव मान मोक्ष उसका दर्शन करा देने वाला है मोक्ष को प्राप्त करा देने वाला अथवा अपनर अपन दर्शन जो भक्त है जिसने आपका दर्शन कर लिया उसको दोबारा कर्म निवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके कर्म निवास के सारे पाप सारे प्रार्ध आप आपके आप दूर हो जाएंगे अथवा आपके भक्तगण मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं दर्शन को ही निरंतर निरंतर चाहते हैं ऐसे स्थिति की यहां पर विपत्ति को मांगना विपत्ति हो गई सुख और राज्य की प्राप्ति हो जाना या जा हो गया कुंती जी के लिए दुख तो दुख में सुख सुख भौतिक जो सुख है वो ही दुख हो गया यह यहां पर दिखाया इसी तरह से सुख दुख का ये जो विपर्य है वे वासल्य के अंग रूप में प्रीति जब अतिशय अच्छा है तो उसमें दुख सुख इनका हो विपर्य की अतिशयता अच्छा में कृष्ण दर्शन की अतिशयता अच्छा में श्री कुंती जी दुख को सुख मानने लगी और सुख को तो दुख मानने लगी। राज्य प्राप्ति को तो सुख मानने लगी और श्री कृष्ण का योग प्राप्त हो रहा है इस दुख को ही दुख मान रहे आगे कह रहे हैं ते एक भक्त अपनी साधना के और अपनी कृपा के पराकाश में क्या चाहते प्रश्न मानो कृष्ण कहते हैं तू मेरा मेरा है ये बहुत बड़ी बात कृष्ण ने यदि ये कहा तूने मेरा भजन किया इसलिए जो तुझे चाहिए वो मांगो बहुत छोटी बात और भक्ति यदि कुछ मांगता है तो इसका मतलब अभी तो बिल्कुल कक्षा है कुछ मांग लेता है इसका मतलब अभी तो भजन पका ही नहीं है अभी तो भजन बिल्कुल कच्चा है और वो भगवान को केवल एक श्रोत मात्र मांग रहा है अपनी आमदनी का कि भगवान के माध्यम से मुझे राज मिल मिल मिल जाए जाए जाए भोग मोक्ष तो भोग मोक्ष जन कही है इसका मतलब कृष्ण किस प्रहा नहीं है और कृष्ण किस प्रहा न होने पर ये अपने आप सिद्ध हो रहा है भक्त का भजन अभी एकदम कच्चा है वो अभी कच्चा है पक्का है नहीं, नहीं। पक्के रसे अब कुछ ने नहीं ये कहें कि मैंने तुझे अपनाया तुम मेरा है तो ये भक्त कह रहा है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए आहा, मैं बड़ा आनंदित हुआ अब तुम मेरा है ये बहुत बड़ी बात होगी परंतु श्री यह कह दे कि ये तो मेरी सखी है मेरी दासी है तो इससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं तो, तो तीन तीन हो भक्त ने कृष्ण को प्रसन्न करके मांगा मुझे संसार मिल जाए सुख मिल जाए एकदम सटी उसने यदि माना मुझे मोक्ष मिल जाए तो कुछ कुछ ठीक पंथी कृष्ण ने यह कहा भक्त ने यह कहा मुझे आपके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं चाहिए और मोक्ष, दोनों की भी इच्छा नहीं चाहिए ऐसा भक्त श्रेष्ठ तो भक्त अन्य भक्त है वो कृष्ण के अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहता है परंतु वह श्रेष्ठ नहीं है श्रेष्ठ तम तब है जब रागड़ा नहीं कहे ये तो मेरी दासी अब प्रयास तो कर रहा है उसकी अभिलाषा है कि तो कि श्री राधा मुझे अपनी दासी करके स्वीकार करें। कब वो समय होगा कि मैं, हूं, मैं, हूं, मैं स्त्री हूँ मैं गुणी हूँ अगुणी हूँ ये कर्म कांडी हूँ अकर्म कांडी हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ ये गुण है वो गुण है इन सारे गुणों को छोड़ करके किसी साधक के हृदय में ये भाव हो जाए कि मैं किशोरी भाव श्रीमद् श्रीमदेव की कृपा से उसके हृदय में हो जाए स्विरी अभिलाषा कर रहा है कि मंजिली भाव के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा भाव नहीं चाहिए मेरा पुरुष अनुमान समाप्त हो जाए मेरा ब्राह्मण अनुमान समाप्त हो जाए मेरा पंडित अभिमान यह समाप्त हो जाए मैं किशोर की निकुंज मंदिर की सबसे ज्यादा और अयोग्य दासी हूं जो आए वो मुझे डांट लगाता हुआ तब यह अवसर ये साधक की अभिलाषा है परम परमा अभिलाषा अब ये तो सबसे आप पुहर दासी है जो आए वो इसको डांट लगाए जो आए वो इससे लाल भी करेंगे नहीं नहीं आइए इसे सबसे सब उससे लाल भी करेंगे छोटी सी लड़की है सब उससे लाल करते हैं सब प्यार करते हैं सब कहते हैं ए चल ये ये ये कर का का करके सोनी लगा सब उसके चपत लगा करके बात कर सब उसकी पीठ ठो कर के बात करे वो कूद कूद करके काम कर रही है सबसे छोटी है सबकी कृपा पात्र है सबके आदेश का पालन दौड़ दौड़ कर रही है कितने आनंद की बात तो वो चाहती है कि मैं राधा रानी की दासी हूं राधा रानी की मंजरी हूं यह भाव ही उसकी अभिलाषा है परंतु कवि श्री किशोरी जी श्याम सुंदर से कुछ नाराज हो गई मांग धारण करके बैठी है अभी मूड बिल्कुल सुधरा नहीं श्री श्याम सुंदर के साथ में वे कहीं कुछ कहे और को होकर श्री किशोरी जी बैठी है इतने में ही श्री रसको तय और श्री किशोरी जी यदि श्याम सुंदर से कहे ये आ गया है तुम्हारा संभालो इसे मान्य मांग में तो से मूड है, है तुम्हारा तुम्हारा वाला ये जो से है वो आ गया है से ये अपनी दीजा का चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि कब वो अवसर होगा कभी ऐसा भी अवसर होगा कि श्री प्रिया जी मान धारण करके बैठी है उनका मेरे ऊपर अत्यंत स्नेह है अत्यंत स्नेह हो करके वे शाम से कुछ बिगड़े स्वभाव में बिगड़े मूड में ये कहे तुम्हारा वाला ये आना आ गया है, संभालो इसे। ये बात सुन करके श्री रसपोत्तंश जी को बड़ी दुख की प्राप्ति होती नहीं तो कितना बड़े सुख की बात है तुम्हारा ठाकुर किशोरी जी ने स्वीकार कर लिया कि ये कृष्ण का है परंतु ये अपने आप में प्रसन्न नहीं है ये अपने आप में प्रसन्न होंगे कब जब राघरानी कहेंगी कि ये मेरी दासी आ गई ये मेरी रसिकनी दासी मेरी अनुरागि दासी आ गई है ऐसा यदि कहेंगी तो श्री रसकोत्त जी को जितनी प्रसन्नता की प्राप्ति होगी उतनी प्रसन्नता की प्राप्ति इस बात में नहीं है कि कृष्ण का ये रसकोत्त दास आ गया तो कृष्ण के दास बनने में सुख नहीं है दास बनने में सुख है दासी बनने में सुख है राधा रानी तो इस बात को लेकर के मन में दुख मान रही यही हो गया सुख ही दुख श्री कृष्ण का रसको तं से है ये बात कितने महत्व की है कितनी मूल्यवान बात है कोई तो मामूली बात है क्या ये पद प्राप्त हो जाना कि किशोरी जो इस बात का सर्टिफिकेट दे रही है कि ये तुम्हारा रस्कोत्तंस है तुम्हारा ये तुम्हारे पद जो सर्टिफिकेट जो तेज लगाया जा रहा है तुम्हारा दास है, ये तुम्हारा दास होना बहुत बड़ा पदक है इस पदक को धारण करना कितने सुख की बात परंतु इस पदक को धारण करके श्री रस्कोत्तं से जी को जरा भी सुख नहीं कहा फंस गए श्री कृष्ण के दास बन गए हम तो दास बनने के दासी बनने के लिए आए थे मंजरी बनने के लिए आए थे किशोरी इन के पास में किशोरी की तुलना में कहां उतना माधुर्य है? ये तो फिर दूसरे दूसरे ज्ञान वैराग्य योग न जाने किस किस का उपदेश करने लगेंगे जो इनका बना उस उद्धर को <laughs> जो इनका बना उस अर्जुन को ये गीता का ज्ञान उपदेश देने लगे हा किशोरी की सेवा किशोरी की अनुगत हो के चरण सेवा का सौभाग्य उद्धव को श्री अर्जुन को प्राप्त नहीं हुआ इससे कृष्ण के दास बनने में सुख नहीं है उसको तो तमाम सीखना पड़ेगा कि निष्काम कर्म योग क्या है और योग क्या है और ज्ञान क्या है और वैधि भक्ति क्या है और कर्म का भक्ति में कैसे विनियो किया जाए ज्ञान का भक्ति में कैसे विनियो किया जाए कैसे शरणागति ग्रहण की जाए ये सब बताएंगे और क्या बताएंगे इससे कृष्ण के चरणों को ग्रहण करके करें क्या करेंगे हमें नीचे कृष्ण के चरण हमको तो श्री किशोर के चरण चाहिए तो रसपोत्तं से कहना तुम्हारा रसपोत्तंश ये जो सर्टिफिकेट दिया गया ये जो पद दिया गया इस पद को प्राप्त करके भी को तंस पसंद नहीं है और फिर श्री राधिका चरण दास चाहते हैं बोलो राधिका चरण दास की मदीशा नाथत्व चंद्रम तत्वत हम श्याम सुंदर के साथ में अपना कोई संबंध साक्षात रखना नहीं चाहती है मेरी स्वामी कौन सी है रघुनाथ दास को जी कहते हैं कि मेरी स्वामी है श्री राधिका उन राधिका के प्यारे हैं सुंदर। इसलिए सुंदर हमारे प्यारे सुंदर के साथ में हमारा सीधा कोई संबंध नहीं श्री राधिका के माध्यम से संबंध हो राधिका के प्यारे हैं इसलिए ये है हमारे दुगने प्यारे हैं तब दोगने प्यारे परंतु तो राधिका नहीं है और राधिका के बिना यदि श्याम अकेले लीला है तो ऐसे श्याम को अधूरे हैं ऐसी शाम की शरणागति हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो सुख ही दुख कृष्ण की शरणागति होना भी एक दुख की बात हो रही है वो पर कह रहे हैं कि तवा मान वीक्ष देव बचो भवदीय मदीयम अनु जब श्री राधा रानी ने ये कहा माम मैं कहीं आ रहा था श्री निकुंजी मंदिर में निकुंज मंदिर के बाहर दरवाजे के ऊपर मैं खड़ा था और मुझे आते हुए देख करके यदि श्री किशोरी जी शाम सुंदर से ये कहे कि दैत भिक्षे दैत हे शाम सुंदर आपके नगर से मेरी नहीं कितना कष्ट की बात हो दुख की बात है किशोर हम तो अपना नहीं समझ नहीं है शाम सुंदर का समझ नहीं है।, है तुम्हारे नंदगाम से नंद बरसा जिसे नहीं, नहीं तुम्हारे नंदगाम से रसको तंस तब आ गो तंस मही तुम्हारा रसको तंस तुम्हारे पुर से नंदगा से यहाँ आ रहा है हे हे आपको हृदय में बाणु शरी के भाला शरीर के लगते यदि आप कभी ये कह देती हो कि श्री कृष्ण के पुर से नंदगा से तुम्हारा ये रसको तंस आ रहा है मुझे अपना करके नहीं बोलती है तो मुझे इतना बुरा लगता है कि हाई मुझे कैसी गाली दी जा रही है कब वो अवसर होगा कि हे श्री स्वामी, आप मुझे अपना करके कि मेरी या रसिक दासी या अनुरायणी दासी आज मेरे पास में आई है इस बात को कब मैं सुनूंगी और इस बात को सुनकर के मुझे परम परम आनंद की प्राप्ति होगी यह रस्तो जी का अपना पद है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किसपी जी अनेक जगह श्रीमद् भागवत के श्लोक अनेक जगह गोस्वामी के श्लोक अन्य अन्य महापुरुषों के श्लोक उनको प्रस्तुत कर रहे हैं परंतु तो कभी कभी समाधि में विराजमान होकर के जो अंतिंतन कर रहे हैं लीला स्मरण कर रहे हैं उसमें अपनी लीला का भी ये स्मरण करते हैं और उसको भी प्रस्तुत कर लेते हैं तो जो स्वयं अंत कर रहे हैं मानसी सेवा में करते हुए अपनी जो आ, अपने ऊपर जो कृपा है या अपनी जो अभिलाषा है उसको भी प्रस्तुत कर देते हैं तो बड़ी बारीकी के साथ में श्री राधिका चरण दास मुझे चाहिए। मुझे चाहिए कृष्ण का चरण भी नहीं चाहिए कितनी चरण निष्ठा यहाँ पर प्रकट की गई है दोबारा सुन ले मान मैं कभी नुकुंज मंदिर के बहिर्द्वार पर बाहरी परकोटे में मैं नर्म सखा बनकर के के भी आता हूं। तो मुझे मुझे देखकर श्री किशोरी शाम से अभी धारण करके बैठी हैं और अभी मान पूरी तरह से हुआ नहीं है मान अभी समाप्त हुआ नहीं है मान अभी कहीं ना कहीं विद्यमान है और उस स्थिति में मान को धारण करके उस समय कटाक्षी पूर्ण शब्दों से कह रही है लो लो तुम्हारा एक साथी और आ गया तुम्हारे ये दास ये रसको तंस दूरता तुम्हारे पुर से ये तुम्हारा एक दास आ गया है तो ये बात सुन करके मुझे तो बहुत दुख होता है कि हाय अभी भी शिवप्रिया जी मुझे अपना करके नहीं मान रही है और मुझे पराया करके मान रही है शाम सुंदरता करके ही मान रही है सिद्धांत में श्याम सुंदर और प्रिया जी दोनों में अंतर नहीं है प्रिया के ललता विशाखा रूप मंजिली आदि सखी परम परम प्यारी क्योंकि ये श्याम सुंदर के सूचना देने वाली है दोनों ही दोनों की सूचना देने वाले है तो परम परम प्यारे हैं परंतु लीला में यदि कोई अभिमान ये रखे कि मैं कृष्ण का दास हूं तो वो अभिमान उतना महनीय नहीं है उतना महान नहीं है जितना कि ये अभिमान कि मैं तो राधा जी की दास राधा रानी की दास तो रस्तोत्तन सा तब आगता जाता अयम ये तुम्हारा रस्तोत्तन आ गया अपना नहीं कहा तो बड़ा दुख हो गया ये काली सी लग गई तो मुझे अपना करके राधा रानी तो बोल रही देव बचो भवनियम हे देवी आपके ये वचन मदियम अनुशम मनस्कुति ये मेरे मन में सदा भाले की तरह से कुरती गढ़ते रहते हैं कि मुझे कृष्ण का रसको तंस कहा श्री प्रिया जी कब वो अवसर होगा कि मुझे अपनी दासी आम मेरी दासी आम मेरी मंजरी मेरी लाल ऐसा कहकर कि मुझे कब कब भुलाएंगे मुझे लाल प्रदान तब करेंगे यदि लाल प्रदान करेंगे जानूं मुझे आज परिपूर्णता की प्राप्ति हुई मेरे साधन की पूर्णता मुझे प्राप्त हुई तो यहां पर दिखाया गया कि श्री चरण दास वही सर्वोत्तम वस्तु होकर केराजमान और इसी प्रसंग में एक श्लोक और कहते हैं माम आगत ने मम पितु मुरी कृतन गुरु भी हंत नाथ नाथ नाम मोदे अब एक बड़ी विकट स्थिति आ गई सावन की पहली तीज आ गई है और पहली तीज में पुरानी वृक्ष की जो रीति है वो ये है बहू को पीहर खदा दिया जाता मतलब है खदाना बेटी खदाई दी खदाई रही खदाई माना तो पीहर चली गई खदा तो बेटी को खदाना है तो पिताजी आए और पिताजी ने आकर के ससुर से प्रार्थना की लड़की के ससुर से कि लड़की को तो लेने के लिए आए हैं हम आए हैं लड़की को बिता कर दीजिए खदा दीजिए तो, तो समझीजिए अरे आओ आओ आओ आओ बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके बोले हाँ तो पिता ने अनुमति दे दी अब वो लड़की से कुछ पूछ नहीं रहा है कि देखने क्या इच्छा है वो तो लड़की कभी चाहती नहीं है कि मैं यहां से जाऊं शाम से हो गए क्या बच्चा तो अपने पीहर जाना चाह नहीं रही है, तो कह रही है कि हाँ बड़ी विकट स्थिति में पड़ गई, पिता ने तो अनुमति दे दी पिता खुद यहां पर आए और ससुर जी ने अनुमति अनुमति दे दी, जितने भी है, भी हैं उन्होंने अब मन ही मन में प्रार्थना कर रही है ठाकुर जी से ठाकुर जी हे मेरे इष्ट देव श्री सूर्य भगवान आपको तो ऐसी कृपा करो की मेरे पति अच्छा श्री श्याम सुंदर मन में ऐसे बैठ जाओ कि मना कर। कि नहीं नहीं अभी हमने भेज रहे तो इस समय और कोई उपाय है नहीं श्री श्याम मना कर दे या पति मना कर दे तो फिर पिता अभी चले जाएंगे पति कोई बहाना कर दे तो फिर पिता मुझे लेकर के नहीं जाएंगे तो यहाँ पर ये स्थिति है तो जगत की स्थिति ये है कि जगत में स्त्री चाहे बूढ़ी हो जाए पंथ पीहर जाने के लिए सदा तैयार पीहर से कोई व्यक्ति आया तो सदा तैयार रहेगी तो पीहर जाना स्त्री के लिए परम परम सुख का विषय है पंथ यहां पर जो सुख का विषय है वही दुख का विषय हो गया कि शाम से लहसे व्योग प्राप्त हो गया इसे प्रिय से वियोग की प्राप्ति हो गई, वही दुख विषय हो गया तो सुखम केवल दुखम इसके दृष्टान्त में किसी गोपी की मनस्थिति का विश्लेषण करते हुए श्री रसको जी एक अपनी ही रचना यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि तम आगत ने, आग है मुझे बुलाने के लिए जब मेरे पिताजी आए मम पितु हो उनके अर्थनम पूरी प्रतम गुरु भी उनने जो अर्थन माने प्रार्थना कि हम के के लिए आए ले जाने के लिए आए आए हैं, हैं, तो गुरु भी, गुरुजन जो है, उन्होंने तुरंत ही अनुमति प्रदान कितना बुरा हुआ ये प्रसन्नता की बात है परंतु यहाँ पर उल्टी बात हो रही है वो बुरा मान रही है कि मेरे ससुर क्यों इसकी अर्थनम पूरी करता जो प्रार्थना थी मेरे पिता की उसको उन्होंने क्यों उत्तम क्यों स्वीकार कर लिया गुरु भी मान ससुर ने इनको क्यों स्वीकार कर लिया हंत नमाम विधाता अरे विधाता तुझे प्रार्थना कर रही हूं कि पिता ने भले मना कर दिया हो जो प्रिय है मेरे भर्ता है वे इस बात का निषेध कर दे, दे नहीं, नहीं अभी नहीं कुछ दिन बाद भेजें बे कहीं विरोध कर दे तो कितना अच्छा हो तो यहाँ पर जो सुख है यह जाना कन्या के लिए सुख की बात वही यहाँ पर दुख की बात हो गई हंत नमाम अरे विधाता तुझे प्राण करती मोदे ना ना ना मेरे नाथ मेरे स्वामी पति इस बात का अनुमोदन कहीं नहीं कर दे अर्थात बे मना कर दे वो तो बच जाएगी बात अब उनके हाथ नहीं है कि वे ही कहीं मना कर तो इस प्रकार श्री आ, ये जो रस है वो रस अद्भुत होकर के विराज आगे करेंगे विष्णु के बीच में उसका वर्णन करके तो में दुख है है सुख सुख हो हो जाता है सुक, सुक हो जाता हरि लाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय हरिविंद हरि लाल जय